भाष्यार्थ अध्याय शाष्याय ब्राह्मण एक संसारिन एवेवास्मात्म संसारिण एवोत्पत्तिम दर्शेती किंतु इसी प्रकार इस आत्मा से इत्यादि श्रुति तो संसारी जीव से ही जगत की उत्पत्ति दिखलाती है ऐसा ऊपर कहा जा चुका है न एकोत्दय आकाश की पकृतवादत्मन युक्त परय सदूत प्रश्न सेवचन आकाशब्दवाच्य पर आकाशः यृद क्षेत्रे सता सौम्य तदा संपन्नो भवति अह रह र एतम् ब्रह्मलोक न विंदेनात्मना संपरी स्वक्त पर आत्मनि इत्यादि इदीश्रुतिभ्य आकाश शब्दः शर आत्मे निश्चय दह्रोस्तराकाश इति प्रस्तुत शब्द शयोगाच प्रकृत एव आत्मा मादात्मनः इति परमात्मन तस्माुक्तमेवास्मात्मन संसारिनः दिष्ट स्थिति संसारीस्थित संहारामम चावोचा सिद्धांति नहि नो यृद आकाश है इस प्रकार यहां परब्रह्म का ही प्रकरण होने के कारण इस आत्मा से इत्यादि सूची द्वारा परब्रह्म का ही परामर्श मानना उचित है उस समय यह कहा था इस प्रकार इस प्रश्न के उत्तर रूप से यह जो हृदय के अंतर्गत आकाश है उसमें यह शहन करता है इस वाक्य द्वारा आकाश शब्द वाच्य आत्मा ही कहा गया है हे सौम्य उस समय यह सत्य से संपन्न रहता है प्रतिदिन वहां जाती हुई इस ब्रह्मलोक को नहीं प्राप्त करती है प्रज्ञा प्राग्ञात्मा से आलिंगित पर आत्मा में सम्यक प्रकार से स्थित होती है इत्यादि श्रुतियों से आकाश शब्द से कहा जाने वाला पर आत्मा ही है ऐसा निश्चय होता है तथा इसमें अंतराकाश लहर है इस प्रकार प्रसंग उठाकर उसी अर्थ में आत्मा शब्द का प्रयोग भी किया गया है इसलिए भी यहाँ पर आत्मा का ही प्रसंग है इसी प्रकार इस इस आत्मा से इस वाक्य द्वारा परमात्मा से ही सृष्टि होती है ऐसा मानना ही उचित है इसके सिवा हम संसारी जीव में तो जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के ज्ञान की शक्ति का अभाव भी बदला चुके हैं अतच आत्मेत आत्मान एव्वेद ब्रमास्मी ब्रह्म विद्या प्रस्तुता ब्रह्म विषय च ब्रह्म विज्ञानी ब्रह्म ते ब्रवाणी ब्रह्म इति प्रारब्धम त्रेदान असंसारी ब्रह्म जगत कारण असनाजाद नितशुद्धबुद्ध मुक्तस्वभा तद्विपरीत संसारी तस्द ब्रह्मास्मिति न गृहयात परम हि देंशाण नि संस्यात्म स्मरन कथम न दोषभा सै तस्माह ब्रमास्मीति तस्पुष्पोदिस्तुन स्कंदोपहारस्वाध्याध्यन योगादी राधई राधई से आराधन में विदिव्रित्री ब्रह्म बोति न पुनः संसारी ब्रह्म संसारी आत्म चिंतद्निव शीत अपि शास्त्रम ब्रमात्मतिदक्रमो भविष्यति सर्वतर्क शास्त्र लोक पर पक्ष यहाँ भी आत्मा है इस प्रकार ही उपासना करे आत्मा को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार ब्रह्म विद्या का ही प्रसंग है तथा ब्रह्म विज्ञान ब्रह्म विषय की होता है जो कि मैं तुझे ब्रह्म का उपदेश करूं तुझे ब्रह्म का बोध कराऊंगा इत्यादि श्रुतियों से आरंभ किया है यहां क्षुधादि से रहित नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव असंसारी ब्रह्म जगत का कारण बतलाया गया है संसारी जीव उससे विपरीत स्वभाव वाला है इसलिए वह अपने को मैं ब्रह्म इस प्रकार ग्रहण नहीं कर सकता भला निम्न कोटि का संसारी जीव परम देव ईश्वर को आत्मभाव से स्मरण करके किस प्रकार दोष का भागी न होगा इसलिए मैं ब्रह्म ऐसा मानना उचित नहीं हो सकता अतः पुष्पांजलि स्तुति नमस्कार बली उपहार जप अध्ययन और योगादि के द्वारा उसकी आराधना करने की इच्छा करे उसे आराधना के द्वारा जानकर जीव सबका शासन करने वाला ब्रह्म हो जाता है जिस प्रकार अग्नि को शीत रूप से तथा आकाश को मूर्त रूप से चिंतन करना उचित नहीं है उसी प्रकार संसारी जीव और संसारी ब्रह्म का आत्मभाव से चिंतन नहीं कर सकता आत्मा की ब्रह्म स्वरूपता का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र भी अर्थवादी होगा तथा ऐसा मानने पर समस्त शास्त्र और लौकिक न्यायों से विरोध नहीं रह सकता ना मंत्र ब्राह्मणवादेभ्य प्रवेश इति पुरश्चक्रे प्रकृत पुरश्च आविशत इतिपम रूप प्रतिपो बदस्य रूप प्रतिक्षणा सर्वाणि रूपाणि नामाणि सर्वा रूपा विचिधी ना कृप्वावदस्ते सर्वशाखासु सहस्रसु मंत्रवाद सृष्टिकर्तुरीवा संसारिण शरीर प्रवेश दर्शय तथा ब्राह्मणवाद तत्वा तदैवाशत स सीमानम सीम द्वारा प्राप्त सेजम देवता, देवता, नो आत्माना प्रकाश के इत्याद्या ऐसी बात नहीं है क्योंकि मंत्र और ब्राह्मण वाक्यों द्वारा उस पर ब्रह्म का ही प्रवेश सुना गया है शरीर रूप रूपुर की रचना की इस प्रकार प्रकरण उठाकर पुरुष ने पुरों में प्रवेश किया वह रूप रूप के अनुरूप हो गया इसका वह रूप प्रत्यक्ष करने के लिए है वह धीर द्वारा बोलता रहता है। इस प्रकार सभी शाखाओं में सहस्त्रों मंत्र व सृष्टिकर्ता असंसारी ब्रह्म का ही शरीर में प्रवेश होना दिखलाते हैं इसी प्रकार उसे रच कर वह उसी में अनुप्रविष्ट हो गया वह इस सीमा को ही कर इसी के द्वारा प्रविष्ट हो गया उस इस देवता ने इन अप और अन्नरू तीन देवताओं में इस जीव रूप से अनुप्रवेश कर यह संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ आत्मा प्रकट नहीं होता इत्यादि ब्राह्मणवाद भी है सर्वश्रुति सूचा ब्रह्मण्यात्म प्रयोगात आत्म शब्दस्य च च इति ब्रह्मण्यात्मशब्रयोगा परमात्मा से न संसारिनो भावात व्यति संिणों भावा दिवतीय ब्रह्मेदम आत्मवेदम इत्यादिश्रुतिभ्यो युक्तमे अहम ब्रह्मा स्मृत्यवधारित इसके सिवा समस्त श्रुतियों में ब्रह्म में ही आत्मा शब्द का प्रयोग होने तथा आत्मा शब्द प्रत्यगात्मा का वचन होने एवं यह समस्त भूतों का अंतरात्मा है इस श्रुति के अनुसार परमात्मा से भिन्न संसारी जीव का अभाव होने के कारण एक ही अद्वितीय ब्रह्म है यह ब्रह्म ही है यह आत्मा ही है इत्यादि श्रुतियों से मैं ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय करना उचित ही है यदैवम स्थित शास्त्र तदा पर संसारिव तथा चति असंसारित्वे चोपदेशनक्यम स्पष्टो दोषः प्राप्तः यदि तावत् परमात्मा संपर्क तब्वूताशरीसंपर्कजनितुखान्यनुभवती स्पष्ट परस्य संसारिव प्राप्तम् तथा चरस्या संसारिवाद प्रतिपादि श्रुत कुप्यर स्मृत से सर्वे नान्या अथ कथित प्राणी शरीरसबंध जयदुखन संबध्यत शक्यम प्रतिद साध्यपरिहार भावादुपदेशन्य दोषो न निवार्य निवारि जब इस प्रकार शास्त्र का अभिप्राय निश्चित होता है तो परमात्मा का संसारी होना सिद्ध होता है ऐसी स्थिति में शास्त्र व्यर्थ हो जाता है और यदि जीव को असंसारी माना जाए तो उसे उपदेश करना व्यर्थ है ऐसा यह स्पष्ट दोष प्राप्त होता है यदि परमात्मा ही समस्त जीवों का अंतरात्मा है और वही समस्त शरीरों के संपर्क से होने वाले दुखों को अनुभव करता है तो स्पष्ट ही परमात्मा को संसारित्व की प्राप्ति हो जाती है ऐसी स्थिति में परमात्मा के असंसारित्व का प्रतिपादन करने वाली समस्त श्रुतियां, त्रुटियां और युक्तियां बाधित हो जाती है। और यदि किसी प्रकार यह प्रतिपादन भी किया जाए कि प्राणियों के शरीरों के संबंध से होने वाले दुखों से उसका संबंध नहीं होता तो परमात्मा के लिए कोई ग्राह्य या त्याज न होने के कारण उपदेश की व्यर्थता रूप दोष का निवारण नहीं किया जा सकता अत केचि परिहार चपचते परमात्मा न साक्षा भूते स्वनु प्रविष्ट विकार कि आपन्नो विज्ञात्म प्रतिपे स च विज्ञात्मा परेन्य संसारिवंधी ये नह ब्रम्हेवधारणाह एवं में अनुप्रविष्ट नहीं है तो फिर क्या बात है वह विकार भाव को प्राप्त होकर विज्ञानात्म तत्व को प्राप्त हुआ है और वह विज्ञानात्मा परमात्मा से भिन्न एवं अभिन्न भी है क्योंकि वह अभिन्न है इसलिए संसारित्व से संबंध रखने वाला है और अभिन्न होने के कारण हूं इस प्रकार के निश्चय की योग्यता रखता है इस प्रकार मानने से स्मृति एवं न्याय आदि सब रहेंगे तत्र विज्ञान साव, परमात्म एक देश विपरीना हो विज्ञान विज्ञाना घटाधिवत पूर्व वा परसे वा परसेक देशो विक्रियते सर्व एव संस्थान व परिणाम तहा इस सिद्धांत के अनुसार विज्ञान आत्मा को परमात्मा का विकार मानने के पक्ष में तीन गतिया हो सकती है पहला पृथ्वी द्रव्य के समान अनेक द्रव्यों के संघात रूप सावज परमात्मा का विज्ञानात्मा घटादी की तरह एक देसी परिणाम है दूसरा अथवा अपने पूर्व रूप में स्थित परमात्मा का एक ही देश केस या उस भूमि के समान विज्ञानात्मक रूप से विकार को प्राप्त होता है तीसरा अथवा दुग्धादि के समान सारा ही परमात्मा विकार को प्राप्त हो जाता है तत्र त्रन जातीकद्रव्यसमूह कचिद द्रव्य विशेषो पद्यते पद्य तदा समान सतीय एव न तु पर तथा सति सिात विरोध इन पक्षों में से यदि यह माना जाए कि समान जाति वाले अनेक द्रव्यों के समुदाय का कोई तो द्रव्य विशेष ही विज्ञानात्म तत्व को प्राप्त होता है तो समान जाति होने के कारण उन परमात्मा और विज्ञानात्मा का एकत्व उपचार से ही होगा परमार्थता नहीं ऐसा मानने पर सिद्धांत से विरोध आवेगा अथ नित्यायुत सिद्धावय अनुगत वयवी पर आत्मा तस् तदवस्थ्य देशो विज्ञान आत्मा संसारी तथापि सर्वावयवागतवादयीन दोषो गुणो वेति विज्ञात्मन संसारिवोषेण पर एवात्मा इति संबंधत अप्यनिष्ठा कल्पना सर्व स्थीरविणाम परिणामपक्षे चानिष्ठः निष्क निष्क्रि शांत दिव्यो हमूृत पुषा तबायाभ्यज आकाशसर्व आकाशवश नहानज आत्मा जो मरो मृत न जायते मृतवा कदाचि अव्यक्त इदी एते सर्वे पक्षा और यदि परमात्मा नित्य अयुत सिद्ध अवयवों में अनुगत अवयवी है और उसी रूप में स्थित हुए उस परमात्मा का एक देश संसारी विज्ञानात्मा है तो उस अवस्था में भी अवयवगत गुण या दोष समस्त अवयवों में अनुगत होने के कारण अवयवी में ही रहेगा इस प्रकार विज्ञानात्मा के संसारित्व रूप दोष से परमात्मा का ही संबंध सिद्ध होता है अतः यह कल्पना भी इष्ट नहीं हो सकती दुग्ध के समान संपूर्ण परमात्मा का परिणाम मानने के पक्ष में भी समस्त श्रुति स्मृतियों में विरोध होता है और यह इष्ट नहीं है अतः यह सब पक्ष निष्कल निष्क्रिय और शांत है पुरुष दिव्य अमूर्त बाहर भीतर विद्यमान और अजन्मा है वह आकाश के समान सर्वगत और नित्य है वह यह महान अजन्मा आत्मा अदर अमर एवं अमृत है वह नक भी उत्पन्न होता है और नमरता है वह अव्यक्त है इत्यादिश्रुति स्मृति और युक्तियों से विरुद्ध है अचल से परमात्मे एक पक्षे विज्ञात्मन कर्मफल वेस संसरणुपत्ति पर संसारितुक पैक देशोंग्निस्फुटिंग वो तो विज्ञात्मा संसारिति चेत तथापि छत पश्वयस्फुटन छत्ति तस्से च प्रदेशांत परवयव्यू छिद्रता अव्रणतवाक्योध संसरणे परमात्म संसने परमात्मशन्य प्रदेशाभावयवांतर नोद नोदन व्यूहनाभ्या हृदय सूल परमात्मा दुखित्व प्राप्ति ही अचल परमात्मा के एक देश में विज्ञानात्मा है इस पक्ष में विज्ञानात्मा का कर्म फलयुक्त देश में जाना संभव नहीं है तथा तो परमात्मा को संसारित्व की प्राप्ति होती है ऐसा ऊपर कहा जा चुका है यदि कहो कि अग्नि से छारी के समान परमात्मा का एक देश रूप विज्ञानात्मा उससे अलग होकर आता जाता है तभी अवयव के फूट कर अलग हो जाने से परमात्मा में छत की प्राप्ति होगी तथा उनके जाने पर परमात्मा के अन्य देश अवयव समुदाय में छेद की भी प्राप्ति होगी और इस प्रकार परमात्मा की निश्छिद्रता का प्रतिपादन करने वाले वाक्य से विरोध होगा परमात्मा से शून्य देश का अभाव होने के कारण आत्मा के अवयवभूत विज्ञानात्मा को संसारित्व की प्राप्ति होने पर अवयवांतर के ह्रास और वृद्धि के कारण परमात्मा को के समान दुख की प्राप्ति होगी। दृष्टांत दोष इति चेत किंतु आग की चिन्हारी आदि दृष्टांतों का वर्णन करने वाली श्रुति होने के कारण ऐसा मानने में भी कोई दोष नहीं हो सकता यदि ऐसा कहें तो न श्रुतिर्ज्ञापकवात्मा शास्त्र पदार्थान्यथा करतुम प्रवृत्तम किम तरी यथाभूता अज्ञाता ज्ञापते सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि श्रुति तो केवल ज्ञान ही कराने वाली है शास्त्र की प्रवृत्ति पदार्थों को अन्यथा करने के लिए नहीं है तो फिर किस लिए है यथाभूत अज्ञात पदार्थों को ज्ञात करने के लिए है किंचन किंचा इससे क्या होता है सुनो अतो यदवती यहाता मूर्ता मूर्तादी पदार्थर्मालोक प्रसिद्धा तदृष्टातपादन तो तद्ध्यवस्व ज्ञापय प्रवृत्त शास्त्र न लौकिक लौकिवस्तुविरोधज्ञापनायक दृष्टान उपादत्ते उपादीय दृष्टों तो नर्थक सियादाष्टा संगत नजग् शीत आदि न तपतीवा दृष्टान सतेना प्रतिद्य प्रमाणाथाधिगत वस्तु न च चं प्रमाण विरुते प्रमाण विषयमेव ही प्रमाण ज्ञापय पद न चौकिकपदप्रयतिरेकेगमें शक्यम अज्ञात वस्तामय तस्मा प्रसिद्ध न्यायुसता न शक पर सवयवांसाशी कल्पना पर प्रतिदुत सि इससे जो होता है सो सुनोल लोक में वास्तविक ही मूर्त और अमूर्त आदि रूप पदार्थ धर्म प्रसिद्ध है उन्हें दृष्टांत रूप से ग्रहण कर शास्त्र उनसे अविरोधी एक अन्य वस्तु को बतलाने के लिए प्रवृत्त होता है वह लौकिक वस्तुओं का विरोध सूचित करने के लिए लौकिक दृष्टांतों को ही ग्रहण करता हो ऐसी बात नहीं है ऐसा दृष्टान्त दाष्टान्तिक से असंगत होने के कारण ग्रहण किए जाने पर भी व्यर्थ ही होगा अग्नि शीतल होता है अथवा सूर्य नहीं लगता तपता यह बात सैकड़ों दृष्टान्तों से भी प्रतिपादित नहीं हो सकती क्योंकि अन्य प्रमाण से तो वह वस्तु दूसरे प्रकार की जानी जाती है एक प्रमाण का दूसरे प्रमाण से विरोध नहीं होता जो वस्तु एक प्रमाण से नहीं जानी जाती उसी को दूसरा प्रमाण बतलाता है तथा लौकिक पद और पदार्थों का आश्रय लिए बिना शास्त्र के द्वारा किसी अज्ञात वस्तुंतर को नहीं जाना जा सकता अतः इस प्रसिद्ध न्याय का अनुसरण करने वाले पुरुष के द्वारा परमात्मा के सवयत्व और जीव के साथ उसके अनशांसित्व की कल्पना का परमार्थतः प्रतिपादन नहीं किया जा सकता